नारद परिव्राजकोपनिषद यह उपनिषद उपनिषदेद से संबद्ध है इसमें सन्यासी के संतों आचरणों आदि का विस्तृत वर्णन है इसके नाम से ही प्रकट है कि इस उपनिषद के उपदेष्टा देवर्सिंह नारद जी हैं जो परिव्राजकों अर्थात इति परिव्राजक के सर्वोत्कृष्ट आदर्श हैं इस उपनिषद के कुल नौ प्रखंड हैं जिन्हें उपदेश की संज्ञा प्रदान की गई है प्रथम उपदेश में सौनक आदि अनेक ऋषियों ने देवर्षि नारद जी से संसार बंधन से मुक्ति का उपाय जानना चाहा है उसी के उत्तर में नारद जी ने विस्तार से वर्णाश्रम धर्म का विवेचन किया है द्वितीय उपदेश में सोनक जी ने सन्यास की विधि के विषय में नारद जी से पूछा है तृतीय उपदेश में नारद जी ने सन्यास का सच्चा अधिकारी कौन है यह प्रश्न पितामह से पूछा है इसके बाद सन्यास का विवेचन किया गया है चतुर्थ पंचम उपदेश में सन्यास धर्म के पालन का महत्व एवं सन्यास धर्म ग्रहण करने की शास्त्रीय विधि का विस्तृत वर्णन किया गया है साथ ही सन्यासी के वेद भी वर्णित किए गए हैं षष्ठ उपदेश में थुरियातीत पद की प्राप्ति के उपाय तथा परिव्राजक अर्थात सन्यासी की जीवनचर्या पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है सातवें उपदेश में सन्यास धर्म के सामान्य नियमों का तथा कुटीचक बहुदक आदि सन्यासियों के विशेष नियमों का उल्लेख किया गया है अष्टम उपदेश में प्रणवानुसंधान के क्रम में विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया गया है अंतिम नवे उपदेश में ब्रह्म के स्वरूप का विस्तृत वर्णन है साथ ही आत्मविता सन्यासी का लक्षण बताकर उसके द्वारा परम पद प्राप्त करने की प्रक्रिया का निरूपण करते हुए उपनिषद को पूर्णता प्रदान की गई है कर्णे शृणुजा देवा भद्रम पश्येम्चीजत्रा चिंगुवागमश यशेम देवित तैयद राजुस्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्व स्वस्ति नाक्षोर अरिष्टी स्वस्ति नो बृहस्पतिदा ओ शांति शाति हरि ओम प्रथमो प्रथमोपदेश अथ कदाचित् भरणो कदाचि पर नारद सर्वोकसंचार्न पूर्वपुण्यस्थला पुण्यतीर्थ तीर्थकुनलोक्य चिंतशु प्राप्य निर्वैर श्रांतर्वतो निर्भेद्मा स्वूपुसुसंधमानंद मुनजनपक्रेण नैमिशारण्यम पुण्यस्थलमक्य सरिगम पथनी संग्यबोधक स्वर प्रापंचिक हरि भगवत प्राप्चिक मुख हरिकलापैस्थावरजंगमनामकृग किंपुरसरो गणा सोहयन्नागत ब्रह्मात्मज भगवद्भक् नारदमोक्यवाद वर्ष सत्र जवागस्थिता श्रुताध्ययन संपन्ना ज्ञान वैराग्य सर्वतपोन प्नवैराग्यसंपन्ना शौनकादीमहर्ष प्रत्युत्थन ना यथोचितातिथ्यपूर्वक उपवेशेप्योपेष्टा भगवन्ब्रह्मपुत्र कथम मुक्तुपायक वक्त्यं एकदेव नारी समस्त लोकों में भ्रमण करते हुए अत्यंत पूर्णदायी स्थानों एवं तीर्थस्थलों में गए वे समस्त स्थल उनके सुहागमन से और भी अधिक पवित्र हो गए उन सभी तीर्थों के दर्शन मात्र से ही उन देव ने अपने चित्त की शुद्धि प्राप्त की उन देवऋषि का मन अत्यधिक शांत था सभी इंद्रियाँ उनके वश में थीं वे सभी तरफ से विरक्त थे तथा उनके मन में किसी भी जीव के प्रति द्वेश भाव नहीं था वे सभी तरफ से विरक्त हो स्वयं के स्वरूप के अनुसंधान में लगे हुए थे भ्रमण करते करते वे नएमिसारण्य में आए जो नियम संयम से आनंदित करने के कारण विशेष गणना करने योग्य पवित्र तीर्थ है उस तीर्थ में अनेकों ऋषि मुनि निवास करते थे उन देवर्षि नारद जी ने उस पुण्य भूमि का दर्शन किया वहाँ वैराग्य का बोध कराने वाले विशेष वीणा के स्वर झंकृत हो रहे थे वे सांसारिक चर्चा से परे रहकर भगवान की वीणा द्वारा मधुर कथा के गीतों में रस लेते थे उन देवर्षि के गीतों का श्रवण करके समस्त स्थावर जंगम प्राणी समुदाय आनंद से झूम उठता था उनका भक्ति रहस्य परिपूर्ण संगीत मनुष्य बसु देवता किन्नर गंधर्व एवं अप्सरा आदि को भी आकृष्ट कर रहा था उस समय उस सुप्रसिद्ध स्थल पर बारह वर्षीय सत्र याग संपन्न किया जा रहा था उस महान यज्ञ में समस्त देवगण तपस्वी जन ज्ञान वैराग्य से ओतप्रोत सौनक आदि ऋषि महर्षि जन सम्मिलित हुए उन महर्षि जनों ने परम भागवत देवर्षि नारद को आया देखकर अति भव्य स्वागत सत्कार किया उनके चरणों में मस्तक झुकाया तथा उन्हें सर्वश्रेष्ठ आसन पर प्रतिष्ठित किया तदनंतर समस्त महर्षिजन अपने अपने आसनों पर सुशोभित हुए फिर शौनक आदि ऋषियों ने उनसे नम्रता पूर्वक प्रश्न किया हे देवर्षे संसार के बंधनों से मुक्ति का क्या उपाय है कृपा करके हमें यह बताने का अनुग्रह करें इतुक्त स्थान सहोवाचनाद सत्कुलोपनी सम्यक उपनयनपूर्वक चतुचत संस्कार सम्पन्न गुरु समीपे स्वाभिमतगुरसमीपे स्वशाखाध्यनपूर्वकद्यादशव वर्ष शुश्रूषापूर्वक ब्रह्मचर्य पंचवतिवत्सर गास्थ पंचवतिवत्सर वन प्रस्थाश्रम तद्धी वक्रीवर्त चु ब्रह्मचर्य षड्विधि गास्थ चतुर्विधरम सम्य कर्म सर्वं अभ्य तदुचिमें कर्मसंवर्त साधन चतुष्ट सपन्न सर्वसारोपरी मनोवाकायकर्मी सांतस्तः वानेवैर शांत तो संरमहसाश्रमेण स्वस्व ध्यान दिहत्यागम कव स मुक्तो भवत्युपनिषद उन महर्षि जनों के इस प्रकार प्रश्न करने पर उन प्रसिद्ध देवर्सिंह नारद जी ने कहा श्रेष्ठ कुल में प्रादुर्भूत पुरुष यदि उपनयन संस्कार में संस्कृत न हुआ हो तो सर्वप्रथम उसका विधिवत उपनयन संस्कार संपन्न कराए तदनंतर चवालीस संस्कारों से संपन्न होकर तथा अपने मनो गुरु के समीप आश्रम में प्रतिष्ठित हो वहां आश्रम में गुरु की सेवा शुश्रूषा करते हुए सर्वप्रथम अपनी अर्थात वेद की शाखा का अध्ययन करें तदनंतर क्रमानुसार समस्त विद्याओं का अभ्यास करते हुए बारह वर्षों तक गुरु सेवा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करता रहे इसके पश्चात क्रमशः पच्चीस वर्षों तक गृहस्थ धर्म का तथा पच्चीस वर्षों तक वानप्रस्थ धर्म का विधिवत पालन करना चाहिए प्रबुद्ध जन चार तरह का ब्रह्मचर्य बतलाते हैं प्रकार का तथा चार तरह का गया है इन सभी आश्रमों का भली भांति अभ्यास करते हुए उन उन आश्रमों के सभी कर्मों का समुचित अनुष्ठान करें तत्पश्चात साधन चतुष्टय से युक्त होकर संपूर्ण विश्व से ऊपर उठकर मन वाणी कर्म देह आदि के द्वारा सभी तरह की आशा का परित्याग करे एवं वासनाओं एवं अयसनाओं का भी सर्वथा त्याग कर दे इसके बाद सभी के प्रति वैर भाव का परित्याग करके मन एवं इंद्रियों को वश में रखते हुए सन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए तथा सन्यास आश्रम में रहकर अपने अविनाशी स्वरूप का ध्यान करते रहना चाहिए इस प्रकार से चिंतन में लीन हुआ जो पुरुष शरीर का परित्याग करता है वह मुक्ति प्राप्त कर लेता है वह मुक्त हो जाता है यही उपनिषद गूढ़ रहस्ययुक्त विशिष्ट ज्ञान है